महाभारत शांति पर्व द्विपंचासदधिक दिपंचाशद नारद के द्वारा इंद्र को उच्छवृत्ति वाले ब्राह्मण की कथा सुनाने का उपक्रम युधिष्ठिर्वाच धर्म पिता मोक्ष धर्म्रिता शुभा धर्ममाश्रमण युधिष्ठि ने कहा पितामह आपके बतलाए हुए कल्याण में मोक्ष संबंधी धर्मों का मैंने श्रमण किया अब आप आश्रम धर्मों का पालन करने वाले मनुष्यों के लिए जो सबसे उत्तम धर्म हो उसका उपदेश करें भी सर्वत्र तो धर्म स्वर्ग सत्य फलम बहुद्वार धर्म सेफला क्रिया भिष्म जी ने कहा राजन सभी आश्रमों में स्वधर्म पालन का विधान है सब में स्वर्ग का तथा महान सत्यफल मोक्ष का भी साधन है धर्म के यज्ञ दान तप आदि बहुत से द्वार हैं अतः इस जगत में धर्म की कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होतीजान आते नान्यम भरत सत्यम भरत श्रेष्ठ जो जो, जो, जो मनुष्य जिस जिस विषय स्वर्ग या मोक्ष के लिए साधन करके उसमें सुनिश्चित सफलता को प्राप्त कर लेता है उसे साधन या धर्म को वह श्रेष्ठ समझता है दूसरे को नहीं इमाम चुम नरब जाग्रो तुम कथा कथिताम नारद इना महर्षि पुर सिंह इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ उसे सुनो पूर्व काल में महर्षि नारद ने इंद्र को यह कथा सुनाई थी महर्षि नारदो राज्यलोक्यसमत पर क्रमशो लोकान् वायुरव्याहतो यथान राजन महर्षि नारद तीनों लोकों द्वारा सम्मानित सिद्ध पुरुष हैं वायु के समान उनकी सर्वत्र अबाधित गति है वे क्रमशः सभी लोकों में घूमते रहते हैं स कदाचिमहेश्वा सदेवराजालत सत्कृत महेंद्रिडम प्रत्यास नगत महाधनुर्धर नरेश एक समय वे नारज्जी देवराज इंद्र के यहाँ पधारे इंद्र ने उन्हें अपने समीप ही बिठाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया तम कृदक्षणमासी पर पति महर्षि किंचिदाश्चर्य अस्ति दृष्टि तया तो नघ जब नारद जी थोड़ी देर बैठकर विश्राम ले चुके तब सची इंद्र ने पूछा निष्पाप महर्षि इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना देखी है क्या यदा तो विप्रसेलोक्यम सचराचर जात कौतूहलम सिद्धरसे साखिवत ब्रह्म से आप सिद्ध पुरुष हैं और कौतूहल वश्चराचर प्राणियों से युक्त तीनों लोकों में सदा साक्षी की भांति विचरते रहते हैं न नम लोके देवरसे तब किंचन स्वतम वाप्युभूतम वादृष्टम व कथयस्वय देवरसे जगत में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो यदि आपने कोई अद्भुत बात देखी हो सुने हो अथवा अनुभव की हो तो वह मुझे बताइए तस्महे राजन सुरेंद्रा नारदो वदताम वरह आसेना योपन्ना योक्तवान् विपुलाम कथा राजन उनके इस प्रकार पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने अपने पास ही बैठे हुए सुरेंद्र को एक विस्तृत कथा सुनाई यथा ये न कल्पे न सं कथा कथित पृष्ठ तथा इंद्र के पूछने पर दिश्रेष्ठ नारद ने उन्हें जैसे और जिस ढंग से वह कथा कही थी वैसे ही मैं भी कहूँगा तुम भी मेरी कही हुई उस कथा को ध्यान देकर सुनो ये श्री महाभारती शांति परमढ़ी मोक्ष धर्म परमढ़ी उच्छवृत्ोपाख्या दिवंचाशिक त्रिशतमो अध्यायः इस प्रकार सिंह महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वृत्ति का उपाख्यान विषय तीन सौ अध्याय पूरा हुआ